नवावल हि हरि लाल की जय शहावी विधाते देवी की जय श्री श्री भावना सागर चंद्र चंद्र की जय भागवती बनाए जैसे आश्रम आत्मयम उत्तम चरति वति उच्च रक्त जरा बहु रक्त रषितम शिष्म्योपपम तथा तथा उनिवस्य परिण्य पर्वत्कोत्तास हृदय वायुना प्रदीशी चित्तयस्तुvndघ शिद्रो शिद्रो पतनम प्रशोणिश्य श्री भूपाल सागर जातम सहगन ललनामान वितान सरोवर श्री भूपाल सागर जातम परिताप सहिता श्री कुश चिंतन में देवों श्री राधा कुश तो पागल सहगन ललताश्री भूषानाम वितान श्री आजाम लंबिन जोगन पावला संकीर्त नहीं कपितरो कमला एकाक्ष विश्वमंदरों दुर्ग वरों किधर मालों बंदे चरतीय करों करना आपारों बंदे पुष्प बार दूंद्री गुरु रंग इसकी निकाली काम वाचुग्रंथ नितर्के वस्त्र गुंडरास्ता पाशुभियों परशुरूं परसने कसुंग काम निर्मा श्रीकण्ठ नरचंद काम की बहन प्यार मात्र वधि नारायण दोस्तों के नाराजे विश्री सरस्वती प्रयास में करती हैं वांछा और निश्चित आसुन ये जो तत्त्वानंद पालु दो विश्री दुरुव विश्री सनातन पद पुत्र बलांगो राज्य के दुरु दुर्गंध जलीक रहा हूँ के भूतियों सुमति रामनाथ शंकिर कुंडली भूमि में रहेंगे जय जय जय गोवि है जय जय भगवान भगवान जय श्री राधा राधा कृष्ण पापा तो श्री तो ने सिद्धास का दर्शन किया अपने पुत्रकार ग्रंथों ने श्री बाबा ने जो शिष्य प्रस्तुत तो तो किया उसी मानसिक स्मरण को यहाँ है किशोर जी के पास श्री श्यामलाजी नाय है शामलाजी के साथ में के साथ में जो नक्त बिलास का माहौल मुझे ले गया ये मुझे पता नहीं पकड़ करके कि आदि खुशामद करते हुए तो कहा समय श्री सुंदर दिव्य विलास की जैसी सेवा उस सेवा का है के सामने देना बोलती बात पूछ देना ये सखी का स्वभाव है और वो को करने छप्पन मार्च ख तो तो श्यामला तेरे सामने क्या वर्णन करो मेरा ऐसा भाग्य महानी सेवा कर तो मित्र मन मेरा ऐसा भाग दे रहा बिलासान मैं उन बिलासों का जो श्री श्याम सुंदर के साथ मैंने अनुभव किए उन विलासों का मैं तेरे सामने अथिम वर्णन कर कसर ऐसा मेरा इससे अधिक रहा रहने अभी सखी दे कहने का कार्य यह है कि मेरे पास में ऐसे शब्द नहीं है जिनके द्वारा मैं मेरी शांति देखी ऐसी अपने भाग्यों को विश्वास नहीं है मेरे पास में शब्द नहीं है कई चीजों को क्या मिलाकर मिला कह रही है कि मैं कैसे बनोत्तर हूं साधन का भी अभाव है और भाग्य का भी अभाव है मेरे पास में इतना भाग्य है कि की सेवा कर सकते और उसका दायित्व करके आनंदित हो सकते शब्दी मम उत्तम चरित्र में तो मत पूछ भाग्य मित्र कम मम मेरा ऐसा भाग्य कहा है कि तो मैं मैं तेरे तेरे सामने उन पूरे विलासों का वर्णन जैसे में में हुए उनको पूरा के साथ में, मैं तेरे साथ कर सकूं? ऐसा मेरे पास न तो मेरे पास में साधन है न मेरा इतना सौभाग्य सामर्थ्य साधन और सामर्थ्य है बस तू बस ये समझ कि लेव शाम जैसे ही मेरे को उस समय पहरा मैं कहा थी मुझे पता नहीं तो धृतवी हरी सखी तरम एवं श्या मेरा हाथ पहड़ा है उसमें कहा थी मुझे पता नहीं वो मैं कहां ये मुझे पता नहीं मैं कौन थी? ये मुझे पता नहीं, मैं मुझे पता नहीं। मैं चकारो मैंने क्या किया? ये मुझे पता नहीं है कौन क्या भी कौन है तुमको मैंने नहीं जाना किम व्यधान मुझे आदर प्रदान कर रहे इसको भी मैं पूरी से नहीं जाती हूँ एक कि जान के महाभारत मिलन की अवस्था तो की अवस्था के तारी का माता वो सैन्य परंतु संयोग में वियोग वियोगना स्वरूप है वो संयोगात्मक है और संयोग में कृष्णा निरंतर बढ़ी हुई है इसलिए वियोग भी संयोग में मिला रहता है पर उसका स्वरूप वास्तव में मिलना संयोगात्मक कह रही है कि मैंने क्या किया कौन मैं क्या किया आनंद तो ही आनंद भोट हुआ आनंद ही कारण होकर के विराजमान हुआ और, और सब्जेक्ट करता और दोनों हो प्रेम प्रेम प्रेम ही करता का का है का है वर्णन कर असमर्थता पर सके जब वह कुछ कम हुआ तब थोड़ा थोड़ा सा अंतर है कि को और उसमें दिव्य पुष्प उनके समूह को बीच बीच में लगाते जा रहे हैं श्री स्वामी जी का हरदास स्वामी जी का तेरी गुफ कहाँ कोई जाने मेरी सी तेरी सों एक तेरी सोंग में खत्म कर के कहता हूँ कि जैसा तेरी गुफ ना मैं जानता हूँ अरे कोई भी तुल्लू की मिल ऐसा करना शायद मेरे समान नहीं इसलिए आउट ऑफ़ मैं तुम्हारी तेरी गुफ ना ऐसा कहकर के इसलिए स्वामी जी की अंग्रेजी कहते कि कह इस बहाने श्री स्वामी कदाचित तो अपना ये महत्व नहीं रहे हैं इस बहाने से का लेने का एक तरीका आप अवश्य ही अनुमति प्रदान कर दिव्य विजय दिव्य के विजय समय पुण्य बारह में रात लाल शेर पीड़ जो फ्रूल है उन फ्रूलों के साथ में मेरी वुष्प्रेणी को बना सीम सिर्मूर्म दिर्द और मेरे सीमंत जो है केश उनकी सीमा में मतलब बीच में जहां से केश शुरू हो गए वहां से ले, ले सिंदूर व सिंदूर के ऊपर ने इतना सुंदर ये आपको जैसे केश कुल मिलाकर के एक वो एक वस्तु है पर जैसे उन केशों को सखी में जो भाग में रा और के बीच में सिंगूर की रेखा जैसे खींच देती है और उसके द्वारा दिखाती है कि जैसे प्रेम तत्व करती है प्रेम तत्व आस्वादन बनने के लिए जब तक जो स्वर उपाय करेगा आश्रय और विषय और मैं बीच में सिमंत्र की प्रेम की जो रेखा है प्रेम की रेखा मानो यह साबित करेगी कि यह जो भाव है, तो है, है तो और यह विषय वाव है तो आश्रय और विषय इन दो सीमा व प्रेम ही जैसे स्थापित करता है ऐसे वो एक है क्रियालाल तो थे थे। और ओन्नी। ओन्नी तो उसको और सुंदर मुझे सुंदर के बार बार की विभिन्न लगता अच्छा लगेगा बार बार अनेक अनेक मेरे के परिस्थितियों को बदलने हुए मेरे रूप माधु का दर्शक आपकी और फिर श्री शांसुरा भी मुझे खिला भी। सकी यह स्वभाव का तात्पर्य तो होता है सुभाव। आत्मा का की भूत तो ये कहने का है उनका स्वभाव विशांत का सहस्व जहां होता है वहां की ये ये ये ऐसे ही सखा सखा नमाम तेरा अन्यता आत्मीयता कितनी है कि तेरा सखीत सखा जैसे बेरा संबंध है तेरे संबंध के कारण ही मुझे उसकी प्राप्ति हुई कृतज्ञता कहीं प्रकट की जा रही है और सख्ती के प्रति जो अन्यता है तो एक उस एकात्मता उस कारण निरूपण किया जा रहा है कि तेरा है, को सरना जहाँ अत्यंत प्रीमली हो रही है वहां मैं जगह का प्रयोग होने लगता है व्यवहार में भी संसार में भी देखने में आता है कोई तो पूछे ये बच्चा किसका है आपका ही बालक तो अपने पुत्र को आपका पुत्र कह दिया तो ये, ये थैला किसका है भाई आपका ही थैला तो अपने के, मेरे के है। पर पर आप आप का का मेरे होता है ऐसे ही यहाँ पर कहते हैं सखात तो, अरे सखी तेरह सखात पर आत्मी का होने पर आदर होने पर आत्मी का होने पर मैं स्थान पर तेरह शब्द का पूछता है तो मुझे अपने अंत से के अपने के के शल्या के ऊपर भी नहीं स्थापित है मुझे मुझे अपने अंत में में ही धारण धारण के हुए हुए वह ऊपर भी स्थापित नहीं करता है कितनी शांति फिर अनिश्य, अनिश्य अनिश्य से वाले पलक भी जहां पर नहीं, रहे। ऐसे भी जहां पर नहीं है अनिष्ट ईक्षण पलक भी जहां पर नहीं गिर रहे हैं इस प्रकार वह मित्य मनमुख सन्मुख मुख विदु धरते हैं मेरे सामने अपने को लगा करके तो अपने उनको स्थापित करता है मुझे मन वह सर्वे मुख को ही देखता रहता है मेरे और मेरे साथ में बातचीत करते करते तो कभी वो छता ही नहीं है तो मेरे साथ में अजस्त्र निरंतर गोष्ठी वाला वह वार्तालाप करते हुए गोष्ठी करते हुए ही विराधमान निरंतर मुझसे वार्तालाप करता है और आपका वह मुझे अपने वृक्षस्थल के ऊपर ही आश्रय प्रदान करके मेरे सिर को अपने के ऊपर स्थापित करके वह स्वयं सो जाता है तो आधार आधारित शरीर मामले मुझे अपने तैयार धारण करके करता है और मेरे तक के बदलने में मेरा साथ ही ही बदलता हुआ हुआ राजमान होता है सखी तेर सही हरी सही तेरे सहा प्रेम सेवा कितना वर्णन है है अंतरंगता तेरे सकाथी। मेरे सकाथी ने के, तेरे तेरे मेरे से कितना संबंध तो आत्मवत होकर के जैसे अपनी आत्मा सबसे ज्यादा प्रिय है ऐसे श्री सखी आत्मवत हो होकर के आत्मीय हो तक के विराजमान है सखी से सही सर्व उगर वो सकी, तेरा स्वभाव शुक्र क्या वर्णन करने में असमर्थता आ जाए स्वा शो तो अलंकार का होगा जहां कोई उपमान नहीं पाए तो अशोत् अलंकार अपने आप हो जाता है तो यहां पर ये अश्योति और जसरे ये दो अलंकार है जसरे को पहले ही बताए जहां पर कारण लेकर के उपमान की हीनता दिखाई जाए पर पर पर होता है, बिना कारण कारण दिए उपमान की हीनता दिखाई जाए, जाए, जाए? या कारण नहीं दिखाया जाए, क्या किया कोई उपमान है ही नहीं सारे उपमानों की का निरागर कर दिया गया इसलिए अश्योक्त अलंकार जाए तो वहां पर इन कारणों से मुख्य शोभा चंद्रमा कर सकता है तो वहां पर जो अलंकार होगा वो करना व्यतिरक अलंकार उपमान्य उपमान की अपेक्षा जहां अपने की उत्कृष्टता तो दिखाई जाए तो वहां पर आगे व्यतिरक अलंकार चेष्टाशना आला आला तोदा ते बेमला शाम सौंदर्य के चेष्टार अभी सके फेळ मिलन में कोई बड़ी सुरदी थी फिर सुखदाई थी पर गोरा रम्य बेकेसी था तो, तो, तो, तो वो वो तो उहो हो करके विराजमान है बाहर ठाकुर पत्रिका उसकी उसका जैसे एक पहले के द्वारा स्थापित करता है, फिर बैराग्य दिखाता है अपना दिखाता है, और फिर ठंड बटका यात्री के, के संपूर्ण सामान को उठाने के भाग जाता ऐसे ही वो प्यारा भी अगरांदर अगरांदर तो हमको उसका जो व करने वाला, पर कह रहे हैं कि विलास विलास की छोड़ दे बड़ी मधुर जीत हो गई थी पर सके है। हला हला हला समान अब मेरे मेरे मन मन को को जला जला है रहा और उसके गुण अब में मेरे मन को, मेरे मन को, मेरे को उसी प्रकार काट रहे हैं जैसे होना जैसे वह लकड़ी को काट देता है इसी प्रकार के समान वह जो मन है मर्म उन मर्मों को वह काटता हुआ चला जाता तो तुम तरह मर्मा प्यारे के वर्ग मन के समान मुझे मालिक काट रहे वो की तरह से प्रेम फिर उनका प्रेम अद्भुत विकार को उपन्न करने वाला है फिर यथा जैसे कोई खाद जब नासूर बन जाता है तो वो और अधिक पीड़ा प्रदान करता है इसी प्रकार हृदय का जो खाव, जो हृदय का जो घाव है वही कहीं विकार को प्राप्त वह और अधिक प्राणों का हरण करने वाला बन रहा है तो विश चेषा केश केशनाश न केशनाशी कहकर के, के दिखाया नायक नायक तो तो के में की का का का दर्शन करके उनके प्रति आदर भाव और अधिक होता विलास चेष्टा से बस्तरने वाले श्री शाम के विलास चेष्टाएं सकी हाला हलारा हला रही है उस समय तो ठग के समान बड़ी मीठी लग रही थी जिस समय कोई ठगिया वो पान में मिलाकर के सुपान में मिलाकर के, जब कोई नशा खिलाता है तो वो ठगभा स्वाद में को बड़े अच्छे लगती है और ये कहा जाता है अजी एक और तो बड़ी चीज ले कुछ ही देर में वो पेट में जैसी जलन पैदा करती है जैसी भूछा पैदा करती है फिर पता नहीं लगता है ऐसे ही समान मुझे जलाने वाली श्यामचंदन के कोणि तरह से जैसे ऊपर तो से तो लकड़ी वैसे ही दिखती है भीतर से लकड़ी के पूरे साल को के साथ को तो खा जाती है, चला तो है। सा लगाओ तो हो, फिर वो बेकार हो जाता है। ऐसे शाम की तरह से हृदय गया जैसे वह पूरे शरीर को खा जाता है किसी शरीर भी, उत्मा अलंकार का किया या या या उत्मा अलंकार में भाव न हो वहां पर उपमा होती है जहां तो परिवहन का उपमा में बिम्ब प्रतिभाव नहीं है समानता है पर यहाँ पर पहले बाग्य का ही प्रतिबिंब जैसे दूसरा भाग्य किया जाए तो यथा तो और के में तो चलाया दृष्टान अलंकार काम गौरवे रक्षा विभव न श्रद्धा किम दुर्जनोक्त नो कियम नो वेगा मन मना कश्या उस समय में क्या बताऊ नो बिंदो गुरुकुल पुर, पुर पुर में जो गौरख है उस गौरख को ले नहीं जाए पुर पुर सास, सास पिता, माता, जो बड़े लोग प्रति क्या गौरव होना चाहिए? काम में पालन नहीं कर सकती और लड़ो चाहे करो मैं तो सबको छोड़ करके शाम के पास में पहुंचा रहा हूँ सब जगह सास लड़ो चाहे नरदू लड़ो मैं तो शाम के पास में जाऊंगी ये जो वचन है ये वचन सको तो गुरुजनों के प्रति कौल की भावना तो तो तो है जो रक्षा है उसको भी मैं चाहती हूँ कौलिन जो गौर पुल का जो गौरव है पुल भी भी और मन का उसकी रक्षा को भी मैंने भी गरल ज्वालाजनों के द्वारा कही गई जो गरज ज्वालाक ज्वाला फैलाई ज्वाला जा रही है उसमें उससे भी मुझे कोई भय नहीं जनों की दिए, दिए के द्वारा जो विष की ज्वाला फैलाई जा रही है उस कारण मुझे कोई भय नहीं है मम उद्वेग के कारण मेरा मन के उद्वेग कारण मेरा मन अत्यंत अत्यंत अनवस्थित होकर के विराजमान उद्वेगा अनवस्थितिन मम मेरा मन कहीं स्थिर होकर के विराजमान कोई अद्भुत मेघ की कांति वाला नव युवक मेरे सामने विराजमान कश्य आप कोई अभु अब ये कह करके जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है ये प्रयोग किया कोई काम काम की वाला वो से होकर के मेरे उसके आ गए ये उसके फोर् पहुंचे ही मेरे हृदय लग गया जैसे उन कहीं से किसी के कोमल भाव से लकड़ी का जो भी कोमल का हिस्सा है वहां से होकर जैसे लकड़ी के अंदर पहुंचाए काट के भीतर पहुंचाए और काट के भीतर पहुंचकर के पूरे को का देता है किसी प्रकार उस गुण में गुणों में मेरे हृदय तक पहुंचकर मैं हैं। जो विवेक सार ग्रहण करना जो सामर्थ्य थी तो सारे सामर्थ्य तो को समाप्त कर रहे थे तो मेरा धैर्य विवेक त्याग, श्रद्धा ये जितने भी भाव थे तो सारे भाव धीरे धीरे समाप्त हो गए तो जाकर के घुणई के रूप उनकी तरह से अंत कृतम जज्जर अंतमाने मेरे हृदय को जज्जर कर है। उतना का है, जो परम उपना गंगा का कितना नियमनिष्ठ, से पूर्ण होकर के दिराजमा ऐसे धैर्य के रूप पहाड़ बाहर भी उस गुणों तो नो को को गरुण गरुण को भी, के हैं, तो की की जो जो उसकी रक्षा जाना, उसमें श्रद्धा है, तो द्वारा गई और उसको भी मुझे उससे भी भय नहीं रहा उस से भी मुक्त हो गए, आज मेरा मन उत्पीर्ण होकर के विराजमान ने कोई सही अंकान जाकर के उनकी तरह से उसके कर दिया का यापक रूप है उपमा उपमे वाचक शक्त और साधारण चारों का पर से यहाँ चारों को उपमा के चार पक्ष हैं चारों का प्रयोग किया है उपमेय कहते कहते हैं जो सामने है। कहते हैं जो जो सामने है है नहीं जिसकी तुलना की जा रही जैसे नायिका का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है तो का सामने है उसको हम कहेंगे उपमेल चंद्रमा सामने नहीं है दूर है उससे तुलना की गई तो जो अप्रस्तुत है कहें, उसको कहेंगे उपमान प्रस्तुत को कहेंगे अप्रस्तुत को कहेंगे उपमान फिर कहीं वाचक शब्द का होगा समान जैसा ये वाचक शब्द है और चौथा है साधारण धर्म साधारण धर्म क्या है सुंदर चंद्रमा में भी सुंदरता है।, है तो उपमा नायकाचक शब्द और साधारण धर्म चार चीजों का पूरा प्रयोग हो वहा होता है पूर्ण उपमा अगल का चाह बच्चाओं का पूर्ण होता है कहीं उपमेय का लर्णन कर दिया कहीं उपमा का वर्णन कर दिया कहीं वाचक को छपा दे कहीं साधारण धर्म को छुपा कह दिया सुंदर शब्द को छुपा गए तो कहीं कहीं वो कहीं अपूर्ण रूपये पूर्ण तो यहाँ पर पूर्ण गति इन में में काम जाकर के भूमि की तरह से मेरे को राधे या सरसी के मंदी करोति करोत्रा तन पद्वती चित्र इसलिए परम के के के में वे हैं तो जितना सकता था मैं बुद्धिमान लिए संकेत ही काफी होता है जो बुद्धिमान रहते हैं वह स्वयं भी चलती से समझ जाता है तो मैं समझ गई राधे मुखी सरसी तेरे श्रीमुखी सरसी रू माने कमल सरसी माने सरोवर उसमें जो उत्पन्न माने रोज तेरे मुख सरोज उसकी कंध ही मधी करो अंध कर देती है अंधा के, है। और श्री के की है, कुछ को बदा बना देती है तो सरसी शाम सुंदर के श्री मुख्य मुख कमल की कंध ही अंधी करोगी अंधा बना कुल भाग जो में हुई ऐसी के भी मुक्की देने वाली है ये गंध में विशेषता है कि वह उनके विवेक निष्ठा सम्मान उन सब को त्याग करके फिर आज सब सत्यार करके श्री श्याम के पास में पहुंच जाती राज के सब को अंधा बना देती है, कुल ऊपर उपाय सत्य रामियों के पुन को लीन व्याप कर देती है का आरिशी तुम माग मधु श्याम सुंदर के उस अत्यंत अत्यंत सुंदर का का के नाम उनके रूप मधुका उनका गुण का माध्यम उनके प्रेम का माध्यम तू ने किया अवि संगीत प्रेरणा क्रिया नित्य माधुम साधारण सि शाम श्यामचंदर के चार गुण ऐसे अद्भुत हैं जो श्री नारायण में नहीं नाराय भी नहीं मिलते नारायण को करने वाले चार शाम हैं सबसे पहले लीला लीला मा जैसा यहाँ है ऐसे प्रेम मैंने मिलता और कहीं भी चिटे नहीं है दूसरी का ऐश्वर्य प्रकट होगा तो माधुर्य छिप जाएगा माधुर्य प्रकट होगा तो ऐश्वर्य प्रकाशित नहीं होगा पर यहाँ पर श्याम सुंदर चम्हाई भी ले रहे हैं और मुख में विष्णु का दर्शन करा तो ऐश्वर्य प्रकट होने पर माधुर्य समाप्त नहीं हुआ बड़ी से बड़ी गोली बढ़ नहीं रही है परंतु कन्हिया की कमल में बिल्डा को तो और पहनाती है तो पौधनी बन जाती है और बड़ी से बड़ी बोलती है तो बद रही है और तो तो तो बड़ी से बड़ी कुआ की लेज ले आई पानी खींचने में कमर में तो छोड़ेगी ये क्या आश्चर्य चार तो तो ये ये कह रही है कि जो अद्भुतता अद्भुतता शाम प्रेरणा प्रिया ऐसा प्रेमी पढ़कर कहीं भूष को प्रार्थना की जारी है कि महाराज मैं आपके विष्णु का दर्शन आप कैसे हो इसको मैं कैसे जानू भगवान कह रहे हैं तू ऐसे नहीं जान सकेगा अरे अर्जुन चक्षु योग मैं तुझे चक्षु प्रदान करता हूँ मेरे ज्वैन ऐश्वर्य को दे और ऐश्वर्य चक्षु प्रदान करते हैं तब दर्शन करा तो कराते आप और हाथ अपने को दिखाना चाहते है। चाहते हैं बंद भैया करके बैठ दर्शन नहीं करना चाहते तो ये ब्रिज के प्रेमी प्रेमी जो ऐश्वर्य का दर्शन नहीं करना या तो चाहिए योजना कर लेगा या कन्हैया ने गोवर्धन धारण कर रखा है अरे कन्हिया ने खुद धारण की कोई शक्ति है वो धारण करता है नारायण की लिए बहुत सी बड़ी बात है द्वारा नारायण गोवर्धन करते नारायण की महिला कन्हैया में कोई दमा है कन्हैया में कोई महमा नारायण की महिमा ऐसे कारण कर योजना का योजना जहां का ईश्वर है वहां का योजना कर रही है तो, तो चार ऐश्वर्य है माधुर चार माधुरी है आपको सबसे पहले लीला माधुर दूसरा प्रेमी परिकर का माधो तीसरा रूप माधुर और चौथा वेम चार ऐसा रूप कहीं स्वस्थ में अपने का दर्शन करके स्वयं ऐसा और मैं और फिर ऐसा जहाँ पर मृद ये सब करेंगे तो जे, तो ये अपूर्क अतीब सोरसत शाम चावल सुधुर अत्यंत सोरस और अरिशी राधिक तूने उनका सरसत पेद्या आस्वादन किया है चित्र अरिशी तेरा जो हो रहा है है है नहीं इसमें कोई की बात ये धुर्यला माधुरी ही ऐसा है कि तू मोडित हो गई इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कोई अक्षर क्या लगता था तो ऐसे ये सखी आपस तो आप करे। करे में एक तो सखी वहां श्री प्रिया जी के सैया भवन में शैया घर मेंिया जी सोकर के जाती है और सखिया आकर के जहां से श्री राधिका से एकांत उनके अनुभव को तो पूछ रही है, तो है शेयर भी कर रही है इतने नहीं श्री मधुर का, का नंद भवन से अब भवन की जितनी मिल है उसका भी की जो मिलना होगी वो होंगी रस की विधान तो तो परंतु उनके बीच में अद्भुत नाम करके एक रस आ है। और जो अद्भुत रस आता है उसके कारण बासुर रस का कहीं अंग रस बन जाता है और अंगी बनकर के श्रृंगार तो विरोधी रसों के बीच में किसी अन्य रस को डाल दिया जाए विशेष रूप से अद्भुत रस, रस दूसरे भी हो सकते हैं, कभी जाता तो है, विरोधी रसों के बीच में किसी अन्य रस के आने पर विरोधी रस मुख्य रस का पोषण बन जाता है विरोधी इससे श्री मधुर का जब नंद भवन के प्रेम का वर्णन करती है तो श्री प्रिया जी के हृदय में अद्भुत नाम करके तो विस्मय रस प्रकट होता है और उस विस्मय अत्यंत आनंद विचार करते मेरे प्यारे माता पिता कितने प्यारे हैं मेरे प्यारे पूरे मंडल के कितने प्यारे हैं अह है और ये ये जो भाव भाव श्री के के प्रति प्रेम को वाला वाला रस का पोषण करने क्या उनको कितने गौरव की बात है वो तो प्यारे का गौरव या कहीं मिज भाव के लिए बन उस प्रेम को वाला करके हो जाता तो इसी प्रसंग का, इसी में का आगे वर्णन करते हैं इसी बीच में श्री से आए नंद होकर के वहां क्या क्या वहां क्या उस घर में क्या होगा और उस समय ये नव दास नंद भवन में जाए तो नंद भवन के पास करे और आकर के अपनी स्वामी से करे तो स्वामी का जो प्रेम है वो और अधिक बढ़ता है वो भाव को प्राप्त करते हैं विस्मय नामक रस के कारण अद्भुत रस के कारण मूल जो रस है वह विस्तार को प्राप्त इसी में, इसी बीच बीच में, मधुर मधुर मधुर का का श्री सब अभी से से से से आई, आई, आई आई है, पूछा गया तो जब सखियों ने पूछा तो जगा मधुर मधुर ने समय मात्र स्वयं का जो प्रयोग है उसका मैं जो कह रही हूं, उसको तुम सुनो आज एक संयोग हुआ इस संयोग से मैं कस्य किसी कार्य के लिए और वहां पर जो देखकर करके आई हूं उसको मैं तुम्हारे गई तो थी वहां पर जो उसको देखा उसका कवुक महोल कुल में वहां पर जो कौतुक मैंने देखा उसका मैं तुम्हारे सामने वर्णन मासी और काश उपतिष्ठा द्विजन भले पौर्णमासी जी भगवती है भगवत चित्र भगवान के चरणारण का चित्र बन रहा है और वे तो ना, ना, ने ने। ना ने ने श्री का कहना पौर्णमासी जी तो सारे मंत्रों को जाने सारे औषधि सारे तंत्र सारे योग सारे शास्त्रों को चाहे आयुर्वेद हो चाहे व्यवहार हो चाहे राजनीति हो तो सारे शास्त्र अच्छी तरह से जाने तो भगवती के सर्व जानमा विधायक संपूर्ण सिद्धियों को प्रणाम करने वाली सिद्धांत ग्रहण कर रहे हैं यहाँ का आचार्य ग्रहण करेंगे तो पौर्णमासी के योगना के पौर्णसी श्री वृदाजी लीला शक्ति होकर के लीला दुर्घटना होती है जो घटना दुर्घटना है उसको भी उसमें भी रास्ता निकालने वाली विरोधी वस्तुओं के बीच में रास्ता ये राशन पौर्ण जैसे पौर्णमासी के द्वारा, के द्वारा के की रचना करने पर जो भाव है, में, रस नहीं होता है जितनी अंश में उसे रस को बढ़ाने में उनकी आवश्यकता है उतने अंश में पर आ, समाधान करने वाले श्री पौर्णिमा जी भगवती और भगवती भगवान शंकुर को कहते हैं जो कि इन तीनों जाने जो खंड तो और आशीर्वाद तैयार में कुशल हो उसका नाम भगवान के मैं काशाय वस्त्र धारण किए हुए थे कबरी गो राउिवासी का श्री काश के काश के समान सफेद उनके केश काश काश के समान उनके सफेद उनके केश बाजरे के पाल के समान सफेद उनके केश काश काश् बता कुछ लंबे कृष्ण ने दुष्कुम दुष्कुम आज कृष्ण का दर्शन करने के लिए फिर तलबार को प्रतिष्ठा जल्दी अपनी शैया से अपनी को जागे के के पक्षियों पक्षियों ने ध्वनि ध्वनि की उस सुनकर में अपनी कुटिया में चलने जागे और चलने जाकर के तैयार हो करके तुरंत तो ही जल्दी से जाकर के स्नान करके संध्या बंदन करके अपना सूर्योदय के पूर्व संध्या की छाया में जो की जाए उत्तम है जहाँ तारे पर डूब जाए तब प्रातः संध्या की जाए वो तो मध्यम है जब सूर्योदय हो जाए फिर की जाए वो कनिष्ठ इससे ठीक संध्या बंद करके उिमासी जी उस समय अच्छु की प्रीति के कारण के कारण अतिस्तान अच्छुत तो अत्यंत तो व्याकुल हो रहा है झटपी तरह से संध्या के कृष्ण में चित्त तो का त्याग नहीं है पर में बुद्धि तो का त्याग है ये श्री भगवान ने आदेश प्रदान किया सर्वान इसका तात्पर्य है कि को वर्णाश्रम धर्म शास्त्र संध्या करना चाहिए उनमें साधन बुद्धि नहीं मुझे प्रश्न हरे नाम जपने से पाप सेवा करने से कृष्ण कथा सुनने से और आस्य तो ऐसा कहकर सूर्य को आराधन किया जा रहा है अंत किया जा रहा है हम उठा को जा रहा है त्याग नहीं किया गया तो कर्म का स्वयं का त्याग नहीं है त्याग कर्म का त्याग नहीं होगा कर्म में साधन बुद्धि का त्याग है यही है सर्वधर्मान पर सर्वधर्म पर त्याग का स्विध जो जिस वर्ण कुल की नारी है जिस वर्णकुल का पुरुष है वह अपने वर्ण कुल के अनुसार जो धर्म है शास्त्र में धर्म उनको करेगा परंतु उनमें साधन बुद्धि नहीं करकेगा साधन बुद्धि कर स्वरूप स्वयं कुल रूपी जो भक्ति है उसको आवक सिद्धांत में नहीं संघ सिद्धांक्ति है उसमें तो भी, तो भी उनका तो लगा उनका लगा हुआ था कृष्ण में लग रहा है ध्वनि तो को सुनकर के कुछ तो माने उठे पक्षियों के स्वर को सुनकर के स्वर को सुनकर के पौर्णमाशी जगह अतः किया प्रभा को चल से किया पूर्ण चंद्रमा के समान वे पौर्णमासी चंद्रमा के समान वे पौर्णमासी मान कृष्ण मधुन जी के हृदय में विराजमान है फूलम पूज्यता वाले आससारो वे जल्दी से वृंदावन में होता है तो सब श्री राधिका श्री यशोदा पूरी सीमा अब श्री यशोदा की जो आवाज है सर सम्मान भाषा और सुका करते श्री यशोदा की कमर पूरी भाग भैया तुमने कब चोरी हो हम हो गए जो कामी है वे मैया तोड़ी कम क्यों कमर चौड़ी जो कमर है, उसमें जो है, उसको पहले रखा है रेशमी वस्त्र क्यों क्योंकि रेशमी वस्त्र है छूट आजन कर लिया जाए तो रेशमी वस्त्र छू किया जाए जब तक भोजन नहीं किया जाएगा उस समय शास्त्र कहते हैं कि कि सूती कमर से खोला कि वो भोजना फिर तुम्हारा धो करके उसको पहनना चाहिए वस्त्र की विशेषता यह है कि वह तुम्हारा धोने की उसकी आवश्यकता नहीं है वह भोजन कर लिया जाएगा तो उसको धोने की जरूरत उसको पहले कर भोजन नहीं किया है तो वो वस्तु चल वो वस्तु शुद्धी रहता लिए तैयार करना है माखन दही बिलोना है इससे मैया जो पटोला की साड़ी है उसको धारण करके रखना चौड़ी कौशे जो रेशमी साड़ी है उसको मैया जाए ऐसा करके पवित्र रहे इसलिए चौड़े कमर के ऊपर रेशमी वस्त्र पटोले की जो साड़ी है उसको पटोले की साड़ी उसको झाने की सूत्र न उसने भी अमर जो पौधनी है चौड़ी सोने की रत् जड़े उसको तो मैया ने है क्योंकि अभी इस कहीं इससे कहीं नीचे लटकी रहेगी वो तो हाथ में अटकेगी कोई में अटकेगी इसलिए विपृति सूत्र उस समय पौधनी को बांध रखा है कस कर उत्तर स्नेह स्मुद्रच युदा पुत्र के स्नेह के कारण जिनके राह से की की धारा पिचकारी तरह से निकल रही है रोमांच कंठावरोधूणा और श्वेत ये आठ संचारी भाव परंतु में एक संचारी भाव और आ जाता है वो है हैशोरा के दूध का प्रवाह प्रभाव हो रहा है न तो कुछ होगा दोनों वक्षस्त्रों से दूध की धारा जहां रह रही है चार कम्पुरु जिनके कम उत्पन्न हो रहा है वो है सुंदर है और रजाकर्ष भुज चल रज्जी को खुंचने के से जब जा, चलती है तो कंग हाथ के कंगन उनको जब ऊंचाई फिर भी हाथ के कंगन कहीं कहीं बज रहे हैं भाई महारानी है पृथ्वी रानी है इसलिए ऐसा कहे नहीं तो नंदी बिची नहीं थी आभूषण पहनेंगे आभूषण तो पहनने पड़ेंगे रानी आभूषण तो को पहनेंगे तो विशेष पहने तो आभूषण नहीं है आभूषण उनको सदा पहनने की ऐसे ही कंकड़ हाथ में कमुना उनको ऊंचा रखा है उस तो समय काम में कुंडल सिंह धारण कर रखी है जिनके जिनकेश्न की ऊपर है यह पसीने के कारण नहीं है या भाव जनित है भक्त माने यह माने पसीने से युक्त हो रहा है मालती और जिनके केश से मालती की निरंतर निरंतर पिलन निर्म में जागी जाती जा रही है स्वर में है गाय आभूषण फिर दही की जो आवाज है घमर घमर ये जो धमर धमर आवाज है वो मांगो ताल दे रही है और आभूषण नृत्य कर, कर रहे हैं ऐसे नृत्य के तीनों गायन और नृत्य ये श्री श्रीरा के श्री अंग में ही विराजमान कंठ अंध में गायन दही की जो हवाई आ रही है मकने की वो है बादल पाल और आभूषण काम के कुंडल हाथ के का करते हुए विराजमान मालिकी सवर बिटलन बाल्की माथे से बाल्की बिखर रही है मेर मम्मी मैं चक्कर रही हूँ राजन विपर्यान्मि गर्य दुःतो गरिया जाति मस्त्र विनोदा उद्भवन देश नागर अमर अच्छा नगर अक्षांचक्त्र मात्रियु मिसम्पुष्य धर स्मरय तस्व वर्णान अपनों को साधिष्ट अब राजन विपर्यान्मि रात्रि व्यतीत हो रही है जो परिणाम माने रात्रि बीतने को आ रही सामने जो मात रखा हुआ है उस मात माठ से करीना तेज करीजर जो ध्वनि है वो धर्म जो घमर घमर जो ध्वनि वो हमें क्रम से एक हो से है ताकि मथन दही के वसन का कारण भवन जो नाद उत्पन्न हो रहा है वह आकाश में जा रहा है और आकाश में जाकर के अमर नगर कक्षा देवताओं का जो नगर है माने देवताओं की जो स्वर्गपुरी उस अमरावती स्वर्गपुरी उसकी कक्षा में पहुंच करके अमरावत वास्तव व्याप्त हो वा, वा तो रहा है और अब को ने समुद्र उस समय चक्रक्रमुद्र से जैसा स्वर्ग हुआ था उस तो स्वर्ग की याद कर रहा था तो देवताओं को अब्द मंथोक्स्य स्वर्ग समुद्र मतने का जो स्वर था उस स्वर को याद था। है। का अब दही मरते हैं तो दही मरने पर मांस से उछल करके कुछ बूंदे चारों ओर भी गिरती हैं जो रई है उस रई रई से बखने तो से पर पर तो उठने के हैम्यान में कहीं फैल रहा है यदि रई को पूरा चुगो करके दही में फिर मथा जाए तो जल्दी से मथा भी जाए तो थोड़ा सा कुछ हुआ हुआ और कुछ असर हो करके फिर दही में यदि तो मसा जाएगा तो ये तकनीक है तो यशवेदा इसी टेक्निक से इसी तकनीक जो है उस तकनीक को बड़ी अच्छी तरह से इसलिए न तो को पूरी तो तरह से दही मई वे बराजान हो रही है तो मंथान मथाने से उस समय दही की बूंदे कुछ है? बाहर निकल रही है और व्यार्ण रमे आंगन में सुंदर आंगन में व्यार्ण हो गई है जो प्रेम जलाम विपल अनेक प्रकार के प्रेमी जनों से जुड़ है अर्थात श्री कि की भी वहां पर एकत्रित हो है श्री नंद मोहन के जितने भी सेवक जल है सेविकाएं तो प्रेम से जन, है, है। युक्त है रत्न ही विचित्र कर जहां पर अनेक प्रकार के रत्न आय में भी चढ़े हुए हैं गीत में भी चढ़े हुए रत्नों से युक्त होते आगे सुन So, तो है वो है वह उर्मी उर्मी लहर उनके कारण जब उछल रहा है मुदाही सैया मैया के के स्वर को सुनकर के ऊपर श्री आप सुनकर के श्री है उस समय तो मैंने श्री नंद का शाम आप समझ गए कि इस समय आ गई है है किया शैया के ऊपर ही उल्टे होकर के लगते और जैसे शैया छोड़ी वैसे चरण कुछ भी उतरना कैसा है ये आप जान गए इतनी गई आ गई तो सैया के ऊपर टिक गए और अपने आख को मिलते मिलते जो भैया के पास में चले सारा मुख काजल से काला हो रहा ऐसे चकुर जान रहे हैं तो मैया जो बोली में नहीं ले गई देकर के गोली में ले गई करके आख के आंसू पैदा कह रहे हैं अरे आंसू बात धोखा दे गए इस समय थोड़ी सी निकल आते तो मैया जल्दी से मुझे बोली में उठा करके दूध पिला ली तो इनके चकुर है आंसू पे जैसे आंख पे ही धड़े हुए मार करके किसी तरह से आंसू पैदा करें झूठे आंसू और मिलते मैया जल्दी से मुझे गोली में लेकर के दूध पिला दे मैया कह रही है बेटा देख झाग आ गए इस समय छोड़ दूंगी तो सारा मरना हो जाएगा झाक बैठ जाएंगे गरम पानी पानी ठंडा तो चार पार। चार पार। पार। लौनी इससे, इससे नहीं छोड़ बस एक मिनट मिनट है, दो आ जाए, फिर दूध अब भैया तो उस समय जलती तय करते हैं हाथ पकड़ पकड़कर मुझे रोकता तो क्या रोटी मिलता तो बंद नहीं होता पकड़ता तो हाथ में किस्सा कन्हया ने रही आज बड़ा सुंदर चक्र होता ये मन विचार करके कृष्णदास काज कह रहे हैं कि श्वेत द्वीपते नंदता उस समय तो का सखी है वो मधुर का सखी उस भाव का दर्शन करके अपनी से आनंद अब श्री पौर्णमासी के श्री नंद भवन में पौर्णमासी को श्री मधुर का जी ने आते हुए देखा और जैसे जैसे आप साथ में करते, रहे, के के लिए या हैं, हैं, स्वयं कभी आगे आगे सो तो जगाने जो लीला है उसका आवाज लाल Padme, Padme, Padme, Padme, Padme, Padme, Padme, Padme.